O O O O O sahana सहनो भुन सह वी कर्वा ते तमस्तु तेजस्वीन ओम मिषा वह ओ शाति शांति शाति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 उप अवसरपन उच वैधे जनक कूर्च से कूचा कूर्च से मतलब राजसिंघासन से पहले राज सिंहासन पर बैठे थे वहां से उप अवसरपण वहां से नीचे आते हुए और नकि, निकट आते हुए या जीवन के निकट भी आए और उस सिंहासन को छोड़कर के नीचे आ गए हुआ बोले अब ये भी सिंहासन से सरक करके नीचे आना ये भी एक स्थिति का देवता द्योतक पहले सिंहासन पर बैठ के पूछ थे राजा की तरह से और एक एक हजार ऋषभ देने के लिए घोषणाएं कर रहे थे ये ले जाओ लो ये देता हूं तुम्हारे को मैं देता हूँ ये अलग मुद्रा है ये देने की मुद्रा है राजा की मुद्रा है अधिकार की मुद्रा है या के नीचे बैठे सामान्य अब ये जो पिछले ब्राह्मण में हमने देखा सारा सुना करा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 बड़े मार्ग को पार करने की इच्छा से जाता हुआ रथ या नाव को ग्रहण करता है ऐसे एवं एवा एकता भी उपनिषद भी समाहित आत्मा असि एवा। तो उसी प्रकार इन उपनिषदों के द्वारा समाहित आत्मा वाला हो गया है उपनिषद एक तरह से वाहन की तरह एक लंबी यात्रा है यह मुक्ति को पाना है आत्मतत्व को प्राप्त करना तो उसके लिए साधन चाहिए तो ये उपनिषद उसके साधन के रूप में प्रस्तुत होगा। गए दूर का रास्ता वैसे नहीं चला जा सकता उपनिषदों के माध्यम से अध्यात्म का मार्ग चल सकता है इस साधन के रूप में तो उसको तुमने प्राप्त कर ही लिया है उपनिषदों को प्राप्त कर ही लिया है वो सिंहासन से सड़क के नीचे आया पास आया तो यही बात द्योतक है कि मेरे को और बताओ और पूछ रहे तो बोले तुमने तो प्राप्त कर ही लिया है इसको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 तो जनक ने कहा नाहम तद भगवान वेद ये भगवान मैं तुम्हारे को नहीं जानता उसको मैं नहीं जानता हूं भगवान संबोधित किया है या को आदर आदर के रूप में सम्मान है ऐश्वर्य वाले हे मैं उसको नहीं जानता हूं यत्र गमिष्यामि इति मैं जहां पहुंचूंगा उसका मेरे को पता ही नहीं है अथा भाई अहम वकश्यामी मैं तेरे लिए बोलूंगा मैं बताऊंगा याज्ञीवल के ने कहा जनक को मैं बताऊं मैं बताता हूं तेरे को कहा जाएगा अभी ते का प्रयोग है तुम का प्रयोग है तू का प्रयोग है रवि तू भगवान भगवानी थी जनक ने फिर याज्ञीवल के कहा हाँ भगवान कही है अभी विनम्र भाषा हो गई है पिछले ब्राह्मण के लिए जो आप बोल रहे कि उसमें कोई आदर सूचक शब्द नहीं हुआ भगवान नहीं हुआ। देखो नमस्ते भी किया नीचे भी उतार के आ गया और भगवान भगवान शब्द निकल रहा है यज्ञ बल के भी निकलेगा पर भाषा बदल गई तो बल के फिर अब बता रहे हैं कुछ उनको सीधे सीधे तो बताते नहीं है कुछ परोक्ष रूप से बताते हैं इन्दो हवाई नाम एश यू यो एम दक्षिण अक्षण पुरुष ये जो दाहिनी आंख में पुरुष है पीछे भी जो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 वो तो अच्छा नहीं लगता उसको थोड़ा परोक्ष रूप से अन्य शब्दों से कहें उसको तो अच्छा लगता है सीधे सीधे ना कहके थोड़ा आसपास के शब्दों से बोलते हैं ना परोक्ष रूप से सुगंध आए उसकी बस तो अच्छा लगता है उनको सीधे कह दो तो सीधे तो कुछ भी नहीं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 देवताओं को सीधी बातें अच्छी नहीं लगती है परोक्ष बातें परोक्ष में ही वो बात करना भी पसंद करते हैं प्रत्यक्ष का भाषा होती है अभिधा की सीधे सीधे अभिधा में जो कथन करते हैं शब्द का सीधा सीधा सपाट जो अर्थ आता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है और परोक्ष सीधे सीधे नहीं बोलते किसी को सुंदर देख के कहें कि ये तो चंद्रमा के समान है अभी चंद्रमा के समान कहना सीधे सीधे तोड़ने ये तो कह देते सुंदर है चंद्रमा कह के क्या कहना चाहते हैं सुंदरी तो कहना चाहते हैं तो मक्खन के समान है अब ये उपमाएं देकर के हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रशंसा के अर्थ में बोल रहा हूं मक्खन मक्खन लगाता है वो नहीं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 उसमें भी सौंदर्य होता है तो परोक्ष प्रिया इव देवा प्रत्यक्ष तो इंद्र की जगह इंद्र बोलते हैं उसको इंद्र तो दीप्तिमान है इंद्र ऐश्वर्य वाला है मूल चीज को नहीं दूसरी चीजों को बोलते हैं तो तो ये तो दक्षिण आंख का कहा था बाईनी आंख का बाई आ बोल रहे हैं ए तद वामे पुरुष रूपम और बाई आंख में जो ये पुरुष रूप है पुरुष जैसा है ऐशा पत्नी विराट ये इसकी पत्नी है ख में जो है ये पति है और बाई आंख में जो है वो पत्नी है प्रतीकात्मक है व्यक्ति तो एक ही है बाई आंख में उसकी पत्नी है और नाम क्या है उसका विराट विराट उसका नाम पत्नी को वामांगी कहा जाता है वामांगी कहते ना बाएं हाथ की तरफ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 लाल भी अर्थ है और लोहा भी होता है लोहे के कारण से उसको लाल भी होता है हीमोग्लोबिन होता है वो सब आपस में जुड़े जुड़े से शब्द हैं तो इस अंतर हृदय में जो ये लोहित पिंड है एक पिंडी तो होता है हृदय एक पिंडी तो है मांस का पिंडी तो है लाल लाल पिंड है ये इनका अन्न है पति पत्नी एक दूसरे के प्रति क्या अपेक्षा रखते हैं क्या ग्रहण करते हैं एक दूसरे के लिए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 तो उसने मगर बच्चे ने पहले तो बंदर को काफी पटाया पटाना बोलते अपने अनुकूल किया बोले कि तुम नदी की सैर की है बोले नहीं मैं तो तैरना नहीं जानता नहीं जा सकता बोले तो मैं तेरे को सैर कराता हूँ मेरी पीठ पे आ जाऊ बैठा लिया और पानी में चलने लगे अब चलने लगे फिर बाद में जो वास्तविकता थी वो आई उसने कहा कि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 तो ये अंतर हृदय के अंदर एक लोहित पिंड है वो इन दोनों का अन्न है और अन्न के सारे जीवन चलता है और तो गृहस्थ जीवन भी तो अन्न के सहारे ही चलेगा ना गृहस्थ रूपी जीवन इस अन्न के सारे चलेगा ये अन्न नहीं है तो गृहस्थ जीवन नहीं चल पाए, नहीं चल पाता ये लोहित पिंड कहां पर है अंतरहदय आप उस, उस संदर्भ को देखे थोड़ा इससे विषय खुल रहा है तो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 तो ऐसी उसके जो जैसे एक हजार खंड कर दिए जाएं एवं इसकी हिता नाम की नाड़ियां हैं जो कि इस अंतर हृदय में प्रतिष्ठित है प्रतिष्ठित रहती हैं विद्यमान रहती हैं बहुत सूक्ष्म नाड़ियां उनको हिता नाम की नाड़ी कहते हैं पीछे भी हिता नाम की नाड़ी का वर्णन आया था एता भेरवा एत आश्रवात आश्रवती इनके द्वारा आश्रव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 दक्षिण प्राण जो दाहिनी तरफ दिशा है वो ही उसके दक्षिण प्राण है प्रतिचिदिक पीछे वाली दिशा है पश्चिम वाली वो प्रत्यंच है प्राण प्रत्यं प्राण है पश्चिम वाले प्राण है उदिची देख उत्तर दिशा की जो दिशा है उत्तर दिशा जो है वो ही उसके उत्तर दिशा वाले प्राण है ऊर्ध् दिख ऊपर वाली दिशा वो ऊर्ध् प्राण है उसके दिशाओं को ही प्राण कहा जा रहा है अवाची देख जो नीचे वाली दिशा है वो उसके नीचे वाले प्राण है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 ऐसा लगेगा जैसे प्राण निकल जाएंगे मेरे दिशाएं जैसे सारी दिशाएं भी प्राण है हमारे जीवन के लिए आधार है ये सब दिशाएं हमारे प्राण है <k Henri> सारी दिशाएं हमारे प्राण है ये खाली जगह छोड़कर के भी जैसे हमारे को जीवन प्रदान किया है परमात्मा ने स एश न इति आत्मा ये जो न इति नीति वाली आत्मा है हमारी दिशाएं हैं वो परमात्मा के रूप है परमात्मा के सब गुणधर्म वहां पर बताए गए हैं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 अग्रिय कोई बोल दिया नहीं गृह थे इसकी व्याख्या हम पहले देख चुके हैं अशीरियो नहीं शीयते क्षीण नहीं होता है असंगो नहीं सजे आसक्त नहीं होता है जुड़ता नहीं है असी तो न व्यथते बंधा हुआ नहीं है पीड़ित नहीं होता है न ऋष्यते न क्षीण होता है, है। अभयम वो अभय है अभयम वही जनक प्राप्तो असी हे जनक तू अभय को प्राप्त कर लिया अब सम्राट शब्द नहीं है यहां पर अच्छा बदल गई ना जनक भगवान करके बोल रहे थे वहां और याज्ञ बल के अब जनक करके बोल रहे हैं ये स्थिति ऐसी बन गई तमे की गति न्यारी बोलती ही है कि राजा रंग बन जाता है रंग राजा बन जाता है तो वो राजा पिघलता गया पिघलता गया और जनक उसको उसी तरह संबोधित कर रहे हैं यज्ञवल के उसको ऐसे ही संबोधित कर रहे हैं अभय हम वही जनक है प्राप्तो हो असी होवा के यज्जवल के ने कहा हे जनक तूने प्राप्त कर लिया है उस अभय को तो उसी स्थिति तक पहुंच गया है उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तुमने उसके तो स होवाचनको वै दे जनक ने भी कहा अब एक ने कहा कि तुमने उस अभय को प्राप्त कर लिया है तो कृतज्ञता में दूसरा भी तो शब्द बोलेगा तो राजा जनक वैदे उस समय बोल रहा है अभयम तो अगछताजवल के हे यज्जवल के ये अभय तेरे को भी प्राप्त हो जाए तू सभे को प्राप्त हो जाए यजवल के ने कहा था तूने अभय को प्राप्त कर लिया है जनक को कहा जनक कह रहे हैं कि सभे को तू भी प्राप्त हो जाए और प्राप्ति दो तरह की हो सकती है एक तो प्राप्त होना है ज्ञान के अर्थ में तो वेदे अभयम तो अगछता ये अभय तेरे को प्राप्त हो जाए मिल जाए तो जनक को तो अभी ज्ञान हुआ है यज्ञल के को ज्ञान हो गया और कि तू उस स्थिति को प्राप्त भी कर ले मुक्त हो जाए सनो भगवन अभयम वेद क्योंकि जो तू तु यह तव जो तू जो आप हमारे लिए भगवान संबोधन आदर से कर रहे अभयम वेद ऐसे हमारे को अभय को जना रहे हो आपने जनाया है प्राप्त नहीं कराया अभी जनाया है और इसीलिए जो यजवल के ने कहा था कि जनक प्राप्त हो सी अभयम वही जनका प्राप्त हो सी जनक तूने अभय को प्राप्त कर लिया वहां प्राप्त करने का मतलब है जान लिया है तो जो कि तुमने हमारे को ये सब जनाया नमस्ते अस्तु आपको नमस्कार है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 लेकिन ये दे दी और स्वीकार कर लिए और इसको दूसरे ढंग से भी कहा जाता है कि जब राजा जनक ने एक हजार ऋषभों को दिया तो याद जब लगे समझ गए कि अभी इनको अध्यात्म विद्या का महत्व तो पता नहीं लगा है ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसका महत्व तो इनको पता नहीं लगा है इसकी कीमत एक हजार ही लगा रहा इसको भी पता नहीं है कम करके आंक रहा है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 कुछ भी ना बचे तो भी उसको अच्छा लगता है जितना अधिक दे दू उतना अच्छा वो एक भावना के स्तर पर है उसके महत्व तो को समझ रहा है कि अपने को भी अर्पित करने को तैयार है उसके लिए श्रेष्ठता को बता दो लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता है कि सब कुछ दे दिया क्योंकि दूसरे बहुत लोग तैयार रहते हैं कि कब ये सामने वाला अनुकूल बन रहा है बस फल पका हुआ होता है पका हुआ फल है बस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 तीसरा ब्राह्मण याज्ञ बल के और उसको उपदेश दे रहे हैं तो जनकम है वैदे हम याज्ञ बल क्यों जगामा यज्ञ बल के फिर जनक के पास पहुंच गए आते जाते रहते हैं अब कुआ प्यासे के पास आ रहा है या प्यासा कुए के पास में जा रहा है ये भी बात रहती है ना नियम तो यही है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 ये कोई नियम नहीं है ये ठीक है कुएं की दृष्टि से तो कुआ तो चल ही नहीं सकता है, क्या जाएगा दूसरे के पास अब नल लग करके घर घर में जो पानी पहुंच जाता है क्यारी में खेतों में पानी इधर उधर पहुंच जाता है वो क्यारियां कहा कुएं के पास में जाती है प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआ प्यासे के पास में जाता है कोई कुएं के पास पहुंचा भी है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 उस चर्चा के अंदर तस्मई है याज बल्के ने जनक को वर दे दिया बोले ठीक है चलो एक वर मांगो तुम जो इच्छा हो वो मांगो प्रश्न हो गए किसी बात पे उसकी भक्ति पे या उसने कोई बात बता दी होगी जनक ने वो तो यज्ञ करते रहते थे तो सह कामम प्रश्नम ए वबरे तो राजा जनक ने क्या वर ले लिया मैं जितने प्रश्न पूछ सकत, पूछना चाहूं वो पूछू मेरे को ये वर दे दो और कुछ क्या चाहिए उसको मेरे को प्रश्न पूछने का अवसर दे दो उत्तर तो आप दे दोगे पूछूंगा तो उत्तर तो दोगे मेरे को बोलने का अवसर दे दो मैं आपको पूछता रहा मेरे को तो यही वर चाहिए तो सह काम काम प्रश्न में वह बापरे जित काम मतलब जितनी इच्छा हो उतने प्रश्न जैसे प्रश्न चाहू पूछ सकू और मेरे को यही वर दे दो आप तो, तो तम हाई दर यजवल कहने कहा वर् तो बोली दिया वचन दे दिया बोले ठीक है यही वर देता हूं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 सूर्य की ज्योति है सूर्य का प्रकाश है उसी के लिए आगे कह रहे कि आदित्य ने एव अयम ज्योतिषा आस्ते ये आदित्य की ज्योति से ही ये बैठ पाता है ये पुरुष मनुष्य अलते चारों ओर घूम पाता है कर्म कुरु विभिन्न कर्म कर पाता है विपल्य और विपरीत आना जाना लौटना करना वो सब कर पाता है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 रात्रि में आदित्य के अस्त होने पे किस ज्योति वाला होता है तो बोले चंद्रमा एव अस्य ज्योतिर्भवती बोले उस समय चंद्रमा ज्योतिर् चंद्रमा से उसको देख लेता है वो चीजों को चंद्रमाशाह एव अयम ज्योतिषाह आस्ते वो बैठता है पल्य इधर उधर घूमता है कर्म कुरुते वि, विपल्यती तो जनक कहता है एवं एवं ए तत्त ठीक है ये चंद्रमा ज्योति हो गई फिर आगे पूछता है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 तो अग्नि से काम चलाता है उससे उसको ज्ञान हो जाता है अग्नि ना एव अयम ज्योतिषा आस्ते पल्य कर्म कुरुते विपल्यती वो सब वो कर्म वैसे ही करता हैं जनक ने फिर कहा कि ठीक है ये ऐसा ही है ये याज्वल के आप ठीक कहा अपने तो फिर आगे पूछता है अस्तमिते आदित्य याजवल के चंद्रमसी अस्तमिते शांत अग्नो किम ज्योतिर एव एम सूरज भी छुप गया चंद्रमा भी अस्त हो गया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 ज्वल के ऐसा ही है जनक ने फिर उसको यही कहा लेकिन जनक को तो ये था ना कि जितनी इच्छा हो उतने प्रश्न करो वो पूछता जा रहा है पूछता जा रहा है पिछली सारी बातें दोहराता है कि अस्तमिते आदित्य याज्वल के चंद्रमसी अस्तमिते शांते अग्नो शांताय वाची किम ज्योति रहे पुरुषायिति सूर्य भी अस्त हो गया चंद्रमा भी छुप गया और वाणी भी छुप गई वाणी भी अभी कोई आवाज भी नहीं है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 अब जब शब्द भी नहीं हो कुछ भी नहीं हो भाई मुख बधेर भी तो होते हैं ना उनको कुछ सुनाई दे रहा है न और अंधेरा भी हो गया लेकिन फिर भी कुछ तो बोध रहता ही है हम भी ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कोई बाहर का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी हमें तो जान तो हो ही रहा है और उसके अनुसार हम कुछ कुछ करते हैं तो ये आप वाला है तो मूल ज्योति हमारी वो है मूल ज्ञान हमारे को वहां से होता है और बाहर की जितनी भी ज्योतियां वो भी तभी होती है जब अंदर वाली ज्योति होती है अंतिम ज्योति जहां और कोई ज्योति नहीं है आत्मज्योति हम स्वयं अपने प्रेरक हैं स्वयं अपने ज्ञाता है कथमा तो आत्मा इति बोले कौन सा आत्मा है जो आत्मा आप कह रहे हो जो ज्योति जो वाला है ये कौन सा आत्मा है तो यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु अंतर हृदय पुरुष जो ये विज्ञान वाला ज्ञान वाला प्राणों के अंदर जो अंतरह हृदयंतर ज्योतिर् पुरुष हृदय के अंदर जो ज्योति विद्यमान है ये पुरुष में इसकी बात कर रहा हूं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 और इस सारे प्रकरण को कुछ व्यक्ति जागृत स्वप्न और सुषुप्ति और तुरीय इन अवस्थाओं की तरह भी व्याख्यान करते हैं तो ये सब के समान होता हुआ भी दोनों लोकों में चरण करता है और कैसे ध्यान विचार करता रहता है चिंतन करता है चिंतन करता रहता है विचारता रहता है लेलायती व विभिन्न क्रियाएं करता रहता है चेष्टाएं करता है सही स्वप्नों भूतवा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 सवा अयम पुरुषो जायमाना शरीरम अभि सम्पत्यमान पाप्म भी संसृज्ये पुरुष यही आत्मा उसने पूछा ना कौन सा पुरुष ज्योति है बोले वो पुरुष जो कि उत्पन्न होता हुआ है वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है लेकिन शरीर के साथ संयोग होता है वो ही बात है तो जायमान मतलब शरीरम अभि संपत्यमान शरीर को प्राप्त करता हुआ ये जायमान का अर्थ वही है शरीरम अभि संपत्यमान पापम पाप से युक्त हो जाता है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 मिल जाता है उससे युक्त तो हो जाता है तो अब उसको कोई बाधा पीड़ा चिंता न्यूनता नहीं रही तो संचित जिते स उत्क्रामन मियमाण पाप मनोविजहा इसको छोड़ देता है आगे तसे वाह ए तुरुष स्थाने द्वारा इसके दो स्थान होते हैं कौन से दो स्थान इदम च परलोक स्थान हम चे ये लोक और परलोक दो स्थान होते हैं अब ये लोग को यहां इस दृष्टि से देखेंगे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 इसको भी देखता है बंधन को और उसको भी देखता है मुक्ति को इस लोक को भी और उस लोक को भी दोनों को देखता है इसको स्वप्नावस्था की दृष्टि से भी कथन किया गया है इदम च परलोक स्थान हम चाहे इसलोक को भी और परलोक को भी अथा यथाक्रमों अयम परलोक स्थाने भावती तम आक्रमम आक्रम में उभयान पापमन आनंदाश्च पश्य और जब ये यथाक्रम क्रमश सीढ़ी से परलोक स्थान में हो जाता है तब इसको छोड़ करके आक्रम को सीढ़ी को छोड़ करके उभयान पापमन आनंदाश्च पश्यती दोनों को देखता है दुख को सीमाओं को भी और आनंद को भी दोनों को जान लेता है वो पता रहता है उसको दोनों का स यत्र प्रस्वपीति लोकस्य सर्वावतो मात्रम अपादा स्वयं विहत्ते स्वयं निर्माये स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वीति अत्रया पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती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 और आगे मुक्ति अवस्था के लिए भी है कि उस समय ये स्वयं ज्योति वाला होता है तब उसको इन ज्योतियों की आवश्यकता नहीं होती बाहर की जो ज्योतियां हैं जो पीछे बताई गई थी उन ज्योतियों की आथ, उसको आवश्यकता नहीं होती है और स्वप्नावस्था के लिए भी है कि वहां वो क्या स्थिति रहती है या तो मुक्तावस्था का न तत्र रथाना रथी होगा न तो रथ होते हैं न रथ के योग जुड़ने वाले घोड़े होते हैं न पंथानो भवंती न रास्ते होते हैं लेकिन फिर भी अथारथान रथ योगान पथ लेकिन वो वहां पर रथ को भी बना लेता है रथ के घोड़ों को भी बना लेता है और रास्तों को भी बना लेता है स्वप्नावस्था के लिए कुछ नहीं होता है तब भी सब कुछ बना लेता है ऐसे ही आगे का न तत्र आनंदा मुदह प्रमुदो भगवती न तो आनंद न मुदह और न प्रमुद ये आनंद के सुखों के अलग अलग स्तर बताए गए ये नहीं होते लेकिन फिर भी आनंदान मुदह प्रमुदह सृजते इनके कोई साधन नहीं होते फिर भी वो वहां आनंदित और प्रमुदित मुद होता रहता है न तत्र के शांता भवंती वहां पर कोई तालाब नहीं होता है कोई नदियां झरने नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो इन तालाबों को पुष्करणी को इनको उत्पन्न कर लेता है क्यों सही करता वो वहां पर करता बना हुआ सब कुछ बना लेता है स्वप्न अवस्था के अंदर जो चाहता है वो बना लेता है अब इसके आगे कुछ और वर्णन है आज का इतना ही रखता हूँ प्रणवता अभी को साधारण विवादा ऑप्शन